CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 11 के लिए हिंदी आधार की पाठ्यपुस्तक आरोह में संकलित पाठ मियां नसीरुद्दीन सहबों उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति साहित्य और कला के हजाों हजाों मसीहों के धूम थड़के में नान भााइियों के मसीह मयां नशिरद को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्व उनके मसी अंदाज का हुआ यह कि हम एक दोपहरी जमा मजजद के आड़े पड़े, मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर निकल गई एक نہایت मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटा पट पत आटे का ढेर संत देख ठिटके सोचा सेवईयों की तैयारी होगी पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मिया नसीर उद्दीन की दुकान पर खड़े है मिया मशूर है चपन कस्म की रोटियां बनाने के लिए 56 किस्म की रोटियां बनाने में पारंगत नानबाई मियां नसीरुद्दीन के रेखाचित्र की यह बाणगी हिंदी की सुप्रचित लेखिका कृष्णा सोबती की कलम का जादू है कृष्णा सोबती को शब्दों से रेखाओं का काम लेने में महारत हासिल है अनेक साहित्यिक पुरस्कारों से सम्मानित कृष्णा सोबती जी ने हिंदी साहित्य को दिलोदानिश लड़की समय सरगम मित्रों मर जानी डार से बिछड़ी हम हशमत जिंदगीनामा जैसी यादगार कृतियां दी हैं उनकी भाषा की जिंदादिली और अंदाजे बयां यानी बात कहने का अनूठापन उनके लेखन को एक अलग ही पहचान देता है इनकी भाषा में उर्दू का बाखपन पंजाबी के सौंधेपन के साथ-साथ संस्कृत के तत्सम शब्दों की मिलीजुली ताजगी है मियां नसीरुद्दीन उनके सुप्रसिद्ध संस्मरण संग्रह हम हशमत से लिया गया है यह रेखाचित्र मुगल काल में विकसित नानबाई परंपरा यानी पाक कला की धरोहर के बहाने परंपरागत व्यवसायों कारोबारों को टटोलने का एक अवसर दे सकता है इसमें तरह-तरह की रोटियों की एक ऐसी खुशबू है जो हमें खींचे ले जाती है خالص इंसान होने के गुरूर मियां नसीरुद्दीन तक मियां नसीरुद्दीन अपने व्यवसाय को कला का दर्जा देते हैं उनके लिए उनका पेशा सम्मान का पर्याय है और वे करके सीखने को ही असली हुनर मानते हैं आइए तो आपको भी मिलवाते हैं एक अनूठी शख्सियत मिया नसिरुद्दीन से हाँ तो हम खड़े हैं मटिया महल के गढ़या महले में खानदानी नानबाई मिया नसिरुद्दीन की दुकान पर हमने जो अंदर जहांका तो पाया मिया चार पाई पर बैठे हैं मौसमों की मार से पका चेहरा आँखों में काईयां भूलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर हमें ग्राग समझ मियाने नजर उठाई फर्माईए जी आप से कुछ सवाल पूछने थे आप <laughs> आपको वक्त हो तो निकाल लेंगे वक्त थोड़ा पर ये तो कहिए आपको पूछना क्या है वो अखबार नवीस तो नहीं हो ये तो कोयो की खराफात है हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों कोई निठल्ला समझते हैं जी हां काम आदमी को इससे क्या काम बोलो खैर अव आप ने यहां तक आने की तकलीफ उठाई है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं जी पूछना यह था कि किस्म-किस्म की रोटियां पकाने का इल्म आपने कहां से हासिल किया क्या मतलब आ... पूछे साहब नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा हा? क्या नगीना साल के पास क्या ऐना साल के पास क्या मीना साल के पास या रघुगर रंगरेज या तेली तंबूलसी सीखने जाएगा क्या फरमा दिया साहब यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा जी जी हां इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही। अच्छा मतलब यह कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया जी और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के टिए पर आ, आपके वालिद मियां नसीरुद्दीन की आंखें लमहा भर को किसी भट्टी में गुम हो गईं लगा गहरी सोच में फिर सिर हिलाया। क्या? अबको के आगे चेहरा जिंदा हो गया। हां। हमारे वालिद साहब मशहूर थे। मियां बरकत शाही नानबाई गढैया वाले के नाम से। जी। और उनके वालिद यानी हमारे दादा साहब थे आला नानबाई मियां कल्लन। आपको इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत याद हो तो है नसीहत काहे की मियां काम करने से आता है नसीहतों से नहीं हां बजा फरमाया है पर यह तो बताइए ही बताइए कि जब आप इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा <laughs> आपको कुछ कहलवाना ही है तो बता ही दिए देते हैं आप जाने जब बच्चा उस्ताद के पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह क अलिफ बच्चा कहता है अलिफ जी क बे बच्चा कहता बे क कह जिम बच्चा कहता जिम इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सर पर धरता है और शागिर चुपचाप परवान करता है समझे साहब जी एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी हां आप दूसरी पढ़ाई की बबत कुछ कह रहे थे ना हां एक दूसरी पढ़ाई भी होती है सुनिए जी अगर बच्चे को भेजा मदर से तो बच्चा ना कच्ची में बैठा ni bètera vò paki mai, ni dúsri mai i ja bètera sèdhà tíssri mai <laughs> hem ja pòochei nghe que un tín jamaantos que què ho ha? què ho ha? un tín quilaços que apna fiel que miya Nassiruddin nán bai apnei bàt que n'e chode ho n'e n'e n'e n'e n'e n'e per ho hem i per dàghti rè ha ha ha ha ha ha ha ha यह बात मेरी समझ के तो बाहर है <laughs> <laughs> मतलब मेरा क्या साफ ना था ले साहिब अभी साफ हुआ जाता है जरा सी देर को मान लीजिए हम बर्तन धोना न सीखते हम भट्टी बनाना न सीखते भट्टी को आंच देना न सीखते तो क्या हम सीधे-सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते नया नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो फिर बड़े ही मजे अंदाज में कहा कहने का मतलब साहब ये कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है है साहब माना माना हमने न लगाया होता खोंचा तो आज क्या यहां बैठे होते है? बताओ हैं म्याको होमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा आप आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया आ, क्या यहां और भी नानबाई हैं बताइए बताइए पर खानदानी नहीं जी सुनिए दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात हमारे बुजुर्गों से बात अच्छा सलामत यूं कहा यह नानबाई कोई नई चीज खिला सकते हो जी हुकुम कीजिए जा बना बादशाह सलामत ने फरमाया कोई ऐसी चीज बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने क्या बात है तो क्या उनसे बनी ऐसी चीज क्या ना बनती साहब बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही लगा हमारा अन कुछ रंगत लाया चाहता है बेसब्री से पूछा अब यह बताएं कि वो पकवान क्या था कोई खास ही चीज होगी मैया कुछ देर सोच में खोए रहे सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है यह हम ना बताएंगे बस आप इतना समझ लीजिए कि यह कहावत है ना के खानदानी नानभाई कुएं में भी रोटी पका सकता है <laughs> कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी है uh, कहावत ये सच्ची भी है कि और का है? है अरे मियां आप बताइए रोटी पकाने में झूठ का क्या काम झूठ <laughs> से रोटी पकेगी क्या पकती देखिए कभी रोटी जनाब पकती है आज से समझे बिल्कुल ठीक फरमाते हैं आप <laughs> अरे मियां रहमत इस वखत किधर को हां वो ब, ब, रुको रुमाली लेने नहीं आई शाम को मंगवा लीजिए शाम को आ, आ, एक बात और आपको बताने की ज़हमत उठानी पड़ेगी पूछिए बात ही तो पूछेगा जान तो नने लेंगे ओश में भी अब क्या देर मियां 70 के हो चुके हैं माशाल्लाह वालिद मरहूम तो कुछ किए 80 पर क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले <laughs> देखिए अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा वो बब, वो बात तो पहले हो चुकी है ना हो तो चुकी है साहब पर जानना ये था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहां आपके बुजुर्ग काम किया करते थे अजी साहब क्यों बाल की खाल निकालने पर तो ले हैं कह दिया ना कि बादशाह के यहां काम करते थे तो क्या काफी नहीं नहीं है तो काफी आ, पर जरा नाम लेते तो उस वक्त से मिला लेते उस से मिला लेते खूप पर किसे मिलाते जनाब आप वक़्त से को किसी ने मिलाया है आज तक दिल्ली के बादशाह का ही ना उनका नहीं जानता जहांपनाह बादशाह सलामत ही ना नहीं मेरा मतलब है कि कौन से बहादुर शाह जफर के टेर पलट के वही बात है अरे लिख लीजिए बस यही नाम आपको कौन सा बादशाह के नाम चिट्ठी रुका भेजना है कि डाकखाने वालों के लिए सही नाम पता हो नहीं जरूरी है मेरा मतलब था कि अरे बब्बन मियां अरे भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे मियां ये बब्बन मियां कौन है साहब अपने कारीगर और कौन होंगे मन में आया कि पूछ लें आपके बेटे बेटियां हैं पर मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मzmून न छेड़ने का फैसला किया इतना ही कहा यह कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं खाली शागिर्दी ही नहीं साहब गिन के मजूरी देता हूं ₹ म आ की मजूरीचा₹न मैदे की मजूरी हां भट्टी पर ज्यादा तर कौन सी रोठियं पका करती है महा को अब तक कि इस मजबून में कोई दिलचस्पी बाकी ना रही थी फिर भी हम से छुटकार पाने को बोले बाकर खानी शीरमाल ताफतान बेशनी हममीरी रुमाली गव डीडा गजेबान तुन हा मिया तुमकी पाप और से ज्यादा महीन होती है महीन हम कैसे दिन खिलाएंगे आपको एक एक मिया की आंखों के आगे कुछ कौंध गया एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताजा करने को कहा अरे मियां उतर गए वो जमाने और गए वो जो पकाने की क़द्र करना जानते थे मियां अब क्या रखा है निकाली तंदूर से निगले और आजा मियां नसीरुद्दीन से ये मुलाकात एक यादगार अनुभव बन सकी कृष्णा सुबती की लेखन शैली की वजह से मियां नसीरुद्दीन संस्मरण कब और कैसे शब्द चित्र में बदल जाता है पता ही नहीं चलता और मियां नसीरुद्दीन का व्यक्तित्व खुद ब खुद आंखों के सामने खिंचता चला जाता है कृष्णा सुबती जी की रचना शैली पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉ संध्या सिंह संध्या जी नमस्कार नमस्कार यह मियां नसीरुद्दीन पाठ को रेखाचित्र कहा गया है यह रेखाचित्र है क्या दरअसल यह भी ललित गद्य की एक शैली है जिसे संस्मरण भी कह सकते हैं इसी में रेखाचित्र शब्द चित्र ये सारे शब्द इन विधाओं के लिए आए हैं और जो चित्रकारी में या चित्रकला में जिसे रेखाचित्र के नाम से संबोधित किया जाता है वही अगर शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त होता है तो उसे शब्द चित्र कहा जाता है आप जानती हैं कि महादेवी जी ने बहुत बेजोड़ संस्मरण लिखे हैं उन्होंने यह भी कहा है कि संस्मरण में मैं उन व्यक्तियों को लेती हूं जो मेरी आत्मा के बहुत निकट हैं पूरी संवेदना से लिखती हूं उसमें मैं अपने आप आ जाती हूं सचमुच मिया नसीरुद्दीन संस्मरण वास्तव में शब्द चित्र ही है इसमें एक बात और मैंने महसूस की संवेदना के साथ-साथ बड़ी बेबाक टिप्पणियां भी हैं जैसे मौसम की मार से पका चेहरा आंखों में काइयां भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर राजश्री जी यही तो कृष्णा जी की शैली की खासियत है अलग अंदाज है उनका और हां इन स्मृति चित्रों की एक खास बात और है सामाजिक संदर्भ पर भी कहीं-कहीं तीखी टिप्पणी है जैसे अखबार नवीसों के लिए तो यहां तक कह दिया गया है कि यह तो खोजियों के खرافات है वैसे भी किसी हुनर या कौशल को अच्छी तरह से सीखने के लिए अनुभव की भट्टी में तपना होता है इसमें बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा गया है तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है हम बर्तन धोना न सीखते तो क्या सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते राजश्री <laughs> जी आपकी तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है सुनकर मुझे एक ध्यान आ रहा है कि इस रेखाचित्र में या शब्दचित्र में कहिए जी कि आज सब कुछ जो जल्दी-जल्दी हो जा रहा है इंस्टेंट में इसकी प्रासंगिकता कुछ बढ़ती हुई सी दिखाई पड़ती है इसमें बहुत से सवाल उठाए गए क्योंकि तालीम्स की तालीम भी बड़ी चीज अपने आप में जो संरचनात्मक शिक्षा की बात कही जा है उसकी ओर इशारा कर रहा है या परंपरागत कौशलों का लुप्त होते जाना कारीगरों को अपेक्षित सम्मान न मिल व्यावसायिकता की होड़ में इस प्रकार की कारीगरी का कहीं छी छूट जाना मियां की टिप्पणी याद करिए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे मियां अब क्या रखा है निकाली तंदूर से निगली और हजम सचमुच संध्या जी मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र हमें अनेक सामाजिक सरोकारों से रूबरू कराता है और उनकी पड़ताल के लिए प्रेरित भी संध्या जी रेखाचित्र पर दी गई सारी जानकारियों के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमें भी आपके बहाने मियां नसीरुद्दीन से मिलने का मौका मिला इसके लिए भी दोबारा धन्यवाद मियां नसीरुद्दीन अभी आप सुन रहे थे यह पाठ लेखिका कृष्णा सोबती पाठ संयोजन डॉ संध्या सिंह विषय संयोजन डॉ माधवी कुमार कलाकार जेमिनी कुमार नीरज शर्मा और राजश्री त्रिवेदी ध्वन्यांकन अमिताभ तकनीकी निर्देशन सतीश लाडे निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो